श्याम देश श्याम देश दे। य आत्मा अपहत पाप्मा लक्षण येषो अक्षिणी इत्यादि न्याख्यात यश सह अपहत पाप अशो विशोक विजय विमृत्ति इत्यादि लक्षण वाला आत्मा कहा गया और प्रजापति ने प्रथम पर्याय में इंद्र विरोचन को उपदेश किया था यो अक्षिणी पुरुष अदिश्यते इत्यादी व्याख्यात है, वही आगे भी पर्याय में उपदेश करते हैं प्रजापति इंद्र को येष स्वप्ने महिमा नरती आत्मे होवा चेतदमृतम अभयेत ब्रम्मेती सह शांतृदय प्रबवराज सहा प्राप्य दे दैवानेत भदर्श तद्यपीद शरीर मंधम भवत्यनंदि श्राम मश्रा नेश दोषेण दुष्य यह स्वने महिमाच्चर एस आत्मे होवाच स्वपने में महत्व को प्राप्त करके पूजा को प्राप्त करके विचरण करता है वही आत्मा ऐसे प्रजापत्नी का और जो आत्मा है, है।, भाय भाय है। ये अमृत है मरण धर्म नहीं भयरहित अभय है एतद् तद ब्रह्मी ये ब्रह्म इति यहाँ तक प्रजापति वाक्य समाप्ति के लिए इतिया सह शांत हृदय पर प्रराज स खुश होकर के चला गया वापस चला गया सह अप्राप्यव देवान रास्ता में ही शुद्धांतकण होने से प्रजापति वाक्य का चिंतन करते करते जाता रास्ता में एकद भयम दयम यथा यथ था देखा कि ये तो यद्यपि दम शरीरम अंधम भवती अंध सब जागृत अवस्था में शरीर अंध होने पर पहले इंद्र ने छाया आत्मा को समझा था आत्मा तो शरीर अंध होने पर छाया में अंधत्व शरीर में हाथ पैर कटिका तो छाया में कट जाता है श्राम हुआ ना, नाक से आँख से पानी निकलता है तो छायात्मा में सब कुछ हो शरीर के दूषण से छायात्मा दूषित है किंतु इसमें ऐसा तो नहीं है जाग्रत शरीर में कोई अंध हो तो सपने में अपने को अंधा हो देखेगा ऐसा कोई जरूर नहीं एकदम शरीर में अंधम अवती अनंध जाग्रत तो अवस्था में अंध होने पर भी स स्वपनावस्था में स अनंध देखता अपने चक्षु से यदि श्रामम अश्रामम जागृत अवस्था में शाम होने पर भी आँख से नाक से पानी निकलता हुआ सपना अवस्था में रहेगा कोई जरूरी नहीं कभी नहीं रहता है तो शरीर के दोष से स्वप्न अवस्था में दूषित नहीं होता है नहीं वह ऐसा आत्मा अस्य दोषण दूषित थी अश्य शरीर के दोष से स्वप्न आत्मा दूषित नहीं होता है तो भी आगे उसका और दोष दिखाया गया यद्यपि नहीं होता है यहाँ तक फिर आगे कहे फिर भी इसमें मैं सुख नहीं दिखता हूँ टीका में भाष्य में यह स्वप्न महिमानस चरती महापूजा या महिमान का त्रियादि भी पूज्यमान पूजा को प्राप्त करते हुए पीला करते हुए चरति विचरण करता है अनेक विधान स्वप्न भोगान अनुभवती चरण विचरण करता है अर्थ स्वप्न भोग अनुभव करता है स्वप्न में ऐसा तो होवासी इत्यादि समानम ये आत्माए सह एव उत्त इंद्र शांतहृदय प बराज इन् उक्त प्रजापति के द्वारा कहा गया उपदिष्ट इंद्र खुश होकर के चला गया सह अप्राप्य देवान्व अस्मिन्प आत्मनि भदश देवताओं को प्राप्त किए भी नहीं रास्ता में ही इस आत्मा में भय देखा टीका में पूर्ववधय पूर्वप क्या है छाया दर्शन दर्शनवत जैसे छाया का आत्मा मान करके रास्ता में ही तो उसको भय देखा भय लगा अस्मिन पे आत्मा इस आत्मा में क्या तो स्वप्नदशा में भी आत्मबुद्धि करता है स्वप्न शरीर में तो भी भय देखा छाया न शरीर अनुविधावत तो न स्वन दिशा तद है शरीर अनुविधाई शरीरम अनुविधत्ते शरीर के पीछे शरीर के अनुकरण करता है शरीर में कंपन हुआ छाया आत्मा में कंपन दिखता है शरीर में हाथ पर कट गया तो छाया में शरीर में परिष्कृत बाल नखलों में काट दिया तो छाया में भी परिष्कृत अच्छा वस्त्र भूषण पहना तो तो है तो छायात्मा में तो छाया आत्मा में शरीर अनुकरणत्व अनुविधायित्व है किंतु स्वप्न दृश्य तद अनुविधायित्व न स्वप्न दशा सदस्य साक्षी वास्तव स्पन दशा तो साक्षी है किंतु अभी साक्षी को नहीं समझता है सपनावस्था में जो स्वप्न में कल्पित शरीर उसको सपन दशा मानता है उसमें जागृत शरीर अनुविधायित्व तो नहीं है शरीर में कुछ होने पर भी स्वप्न में ऐसा नहीं होता है तथा से कथम पूर्व दोष दर्शन फिर भी दोष क्यों हुआ स्थूल शरीर में कुछ होने पर छाया में परिवर्तन दिखता है किंतु जागृत शरीर में कुछ हाथ पर कट गया अंधा हो गया तो स्वपन शरीर में तो ऐसा होना कोई जरूर नहीं तो क्यों दोष दर्शन हुआ ऐसा शंका होकर के उसको शंका करके उत्तर देते परिहरती कथम शंका है तदिदम शरीरम यद्यपि अंधम भवती सपनात्मा युव अनंध सभवती ये शरीर अंध हो जाए तो भी सपनात्मा सपन में स्थित जो शरीर है हो, आनंद होती यद्यपि ऐसा होता है तो भी भय का कारण बताएंगे यदि श्राम मितम शरीरम असामच्छ सब होती शरीर श्राम हुआ आँख से नाक से पानी निकलता रहता है तो सपना आत्मा अस्राम होता है नहीं वे स स्वपनात्मा अश देह से दोष ने दूसरी दी देह के दोष से सपनात्मा दूषित तो नहीं होता यद्यपि यहाँ तक नहीं है फिर भी आगे न वधे ना से हन्य ना श्रामेण श्रामो घ्रंथिंगा दया प्रिय वेत्ते रुदीतीव नाहत्र भोग्यम पश्यामी न वधे न से हन्य अस्य वधे न हनते थोड़े सारे में कुछ कट गया तो आत्मा में हनन नहीं होता है ना श्रामेण श्राम इसके श्राम्य से समता से उसमें नहीं होता है सपनात्मा न बहुत ठीक है मैं साम्य न चक्षुरादिगत अनवरत सलिल गलन विषयत्व न नाक से अनवरत निकलता है जल वो तद विषयत्व न इस प्रकार सपनात्मा इससे तो दूषित तो नहीं होता है देह देहदोषण आत्म न दोष बोती उत्तम यहाँ पुनरुच्य देहदोष से आत्मा का दोष आत्मा में दोष दोष नहीं होता है पहले कहा था फिर यहाँ हैं अतः यद भाष्य में यद्याद आगमारेण उपन्यस्त नाश्चित जरियात जीत्यादि तदिह न्याय उपादय उपन्यस्त इस अध्याय के प्रारंभ में कहा था आगम मात्र न श्रुति मात्र से कहा गया अश जरा तीर्यते शरीर में जरावस्था होने पर भी आत्मा में जरावस्था नहीं है इत्यादि कहा गया था यहाँ फिर कहते तद्य न्याय न उपपादय आगम से जो सिद्ध हुआ उसको तर्क से न्याय से प्रतिपादन करने के लिए फिर कहा गया है टीका में न्याय अन्य व्यतिरिक न्याय जैसे अन्य का न्याय होता है मिट्टी घट का कारण मृत सत्य घट सत्य मृत भाव घट भाव इसी प्रकार अन्य व्यतिरक दिखाते हैं और एक अनुवृत्ति व्यावृत्ति में भी अन्य व्यतिरक शब्द प्रयोग करते हैं जागृत शरीर आत्मा स्वप्न अवस्था में रहता है किंतु जागृत शरीर में जो कुछ सप्न शरीर में नहीं रहता है ये व्यतिरिक्कत हुआ जागृत दृष्टा सपन दृष्टा एक होने पर भी जाग्रत शरीर जाग्रत जगत दोष स्वप्न शरीर में नहीं रहता है ये व्यतिरिक्त हुआ इसी प्रकार अन्य व्यतिरिक न्याय दिखाते हैं ये तो देह ही सत्यव देहधर्म संयुजते देह विमान होने पर ही देह धर्म से संयुक्त होता है संयुक्त तो वस्तु तो नहीं होता है संयुज्यते इवो क्योंकि देह में अभिमान होने से देह दोष अपने में आरप करता है संयुक्त होता है। जैसे सपने तो देहाभिमान न देहाभिमान अभात न ते अनुसारी जागृत शरीर में सपने में अभिमान नहीं होता है सपने में भी एक स्थूल शरीर बनता है वो जागृत स्थूल शरीर नहीं है सपने में जो स्थूल शरीर है वो अलग है वो प्रातिभाषिक के उसमें अहम बुद्धि होती है तो जा स्वप्न अवस्था में एक तो देहाभिमान एतः देह का अर्थ जागृतकालीन देह में अभिमान नहीं होने से जागृतकालीन शरीर के दोष से संयुक्त नहीं होता है सपनात्मा इतहाँ तदी न्याय न उपादय सपनद्रष्टा चे देह दूषण न युजते कथम तरी तस्दर्शन में इतहास आह यदि देह देहदोष से दूषित नहीं होता है युक्त नहीं होता है दोषयुक्त नहीं होता है फिर उसमें दोष दर्शन इंद्र को क्यों हुआ तस्दर्शन कथम इतिहास आह नाबंध अयम छायात्मा वेह छाया आत्मा जैसे देह दोष से युक्त था हो है इस प्रकार ये सपनात्मा सपना में शरीर देह दोष से युक्त नहीं होता है फिर भी किंतु घ्रंथि तो एवं एनम घ्रंथि तो कोई मारता तो जैसे स्वप्न में एव शब्द अर्थ घ्रंथि तो एवं एवं दिया है घ्रंथि एवं कोई मारता है वास्तविक नहीं है इव मारता जैसे न तो कोई पिट मारता है कोई उठकर कहता है हमारे गला दबा दिया हमने तो हम कोई पिटाई करता है घ्रंथि तो एव एव शब्द इव घृंतिव घ्रंथिव एनम के नच के केचन दृष्टव्यम कोई इसको मारते जैसे लगता है न तो घ्रंथि एवं मारता ही बात नहीं है टीका मीति शब्द द्रष्टव्यमित अन संबध्यते इति इति ग्रंथिवेवन hmm. केंचन द्रष्ट्य देह से बधन नशेषा शो बध सपन दिशा नियमतः विवक्षिता कस्मा शब्दों नाथायु न आयम ना इति विशेषनाथ देह के बध से ये बध नहीं होता है कहा गया सो बध सपन दिशा नियमतः विवक्षिता देहे के बध से बध नहीं होता है मतलब स्वरूप तो होता है सपनादृष्टा का यह नियम से भी वक्षित है तो घ्रंथि एवं जो एव शब्द था यथाश्रुत तो उसको व्याख्यान करना चाहिए कि मारता ही जब वास्तव तो को मारता है ऐसा नहीं करके यथाश्रुत तो है कथम कस्म इव शब्द क्यों करते हैं शंका करते हैं कर्ण से नास्य बधे न हन्यती विश्ण ग्रान्ति घनतिवे चेत शंका करते अस् बधन न हन्यते श्रे के बाध बध से उसका हनन नहीं होता है कि सत कोई उसका हनन सकता है घनतिवे चेत सिद्धांति कम टीका में कि प्रजापतिम अनाप्तम अना मनते अयद्र प्रजापति को आपत मानता है या तो नहीं मानता है अना आपतस्तु यथार्थवक्ता यथार्थ वक्ता को आपत तो कहते हैं प्रमाण से दृष्ट जैसे देखा ऐसे दूसरे को ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है तो आपत तो होता है स्वयं भ्रांत है राज्य में सर्प देकर के आकर कहता है सर्प है तो आपत तो नहीं है और मालूम होने के बाद भी कोई दूसरे को ठगने के लिए झूठ बोलता है तो व्याप्त तो नहीं है प्रमाण तथा तो दृष्ट अर्थवादी जैसे देखा प्रमाण से ठीक ऐसे कहता है और जैसे अपने में बुद्धि इसे बुद्धि दूसरे में हो अपने में बुद्धि प्रकार दूसरे में बुद्धि प्रकार हो ऐसे शब्द कहे असत्यमाहत हो तो भी आप्त तो नहीं होगा इसलिए आप तो ये इंद्र अपने आचार्य प्रजापति को कि आप्ता तो मानता है अनाप्त तो मानता है ये विकल्प करते सिद्धांति यदि अनाप्तम बुद्धि दे न तरी तम प्रति यदि इंद्र को अनाप्त मानता है तो उसके पास जाना जरूरत नहीं न तरी तम प्रति उपगत उपगमन शिष्य रूप से गुरु के आचार्य के पास जाना उपप्रगम धातु प्रयोग करते थे। गत्यार्थक का धातु उपगति उपगम शिष्यत्व इंद्र से विद्या ग्रहणार्थम न संभवती कोई विद्या ग्रहण करने के लिए आचार्य के पास जाएगा उसको अनाप्त मानता है कोई विद्या ग्रहण करेंगे और उनकी पीछे निंदा करेंगे द्वेष करेंगे ये विद्या कहाँ ग्रहण होगा बहुत ऐसे होते हैं इन विद्या ग्रहण करने के लिए पहले तो विश्वास नहीं करे अच्छा गए तो भी कुछ ना कुछ दोष निकाले निंदा करते रहेंगे तो विद्या ग्रहण नहीं होता है इंद्रजित उनको अनाप्त माने तो उनके पास विद्या ग्रहण के लिए तो जाना नहीं होगा मत वाह सिद्धांतिकता है मानते हैं तो अनाप्ता तो मानने पर नहीं होगा तो आप, आप तो मान कर के जाते हैं इसलिए सिद्धांतिका है, नहीं हो विकल्पांतरम प्रत्याहन दूसरे विकल्प कहेंगे आप तो मान कर जाता है तो प्रजापति प्रमाण कुर्वत तो, जब प्रजापति को प्रमाण मानते हैं इंद्र अनृतवादी तो आपादन अनुपते है उनके ऊपर मिथ्यावादी तो आपादन नहीं कर सकते हैं आप तो मानते हैं तो ठीक न स्व हनन स्वपनदृश विवक्षित इंद्र से शेष स्वतः स्वपनद्रष्टा हनन हो जाता है एक तदमृतम अभयम ब्रह्म कहते हैं अस्व तो उसका हनन हो जाएगा तो अभय ब्रह्म कैसे होगा इसलिए उत्तम स्फरे देश का स्पष्टीकरण एक तदमृतम एक प्रजापतिवचनम कथम साइंद्रस्त प्रमाणीकुवन प्रजापति कहते हैं आत्मा ये है, अमृत हे अभय ये ब्रह्म ये अमृत कहते प्रजापति वचन और देह के हनन से उसका स्वभाव तो हनन नहीं हो देह के हनन से हनन नहीं हो अपने आप उसका हनन हो जाएगा घ्रंथिय इसको मार देते हो कोई ये ठीक नहीं है प्रजापति वचन कैसे मिथ्या करेगा इंद्र उनको प्रमाण मानते हुए फिर शंका करते दृष्टांत देख रेख न छाया पुरुष से प्रजापति न शरीर से न आसम अन्य दोषमत तथा तो ये पिशात छाया पुरुष पहले प्रजापति ने कहा तो ये छाया पुरुषों को इंद्र समझ लिया अशर से नाशम अनुसा शरीर के नाश के अनुपश्चात ये छाया आत्मा नष्ट हो जाता है ऐसे दोष तभ्यधात पहले कहा था इंद्र ने प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मा इंद्र का अभिप्राय से छाया पुरुष ही प्रजापति ने कहा तो वितव तो इंद्र ने कहा इसमें दोष दिखाया प्रजापति को प्रमाण मानते हुए भी प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट जो छायात्मा पुरुष है उसमें तो इंद्र ने कहा है दोष दिखा कि शरीर के नाश से यह नष्ट हो जाएगा इस शंका होने पर सिद्धांतिकता नहीं एवं दृष्टान्तम भी घटाई थी छायात्मा पुरुष में शरीर के नाश से नष्ट होता है इंद्र ने जो कहा प्रजापति को यह ठीक नहीं है क्यों नहीं कस्मात् तद विघटन प्रकार प्रश्नपूर्वक दर्श प्रकटयति तद विघटन से तत्प क्या लेना तद विघटन प्रकारम तत्प से दृष्टान्त विघटयति आगे का तद विघटन प्रकार दृष्टान्त विघटन प्रकार प्रश्न पूर्वक प्रकटयति कस्मात् ये सो अक्षिणीपुरुष दृश्यते न छायात्मा प्रजापति उक्त मनते भगवा इंद्र नहीं मानते हैं कि ये छाया का प्रदेश प्रजापति ने किया ये सो अक्षिणीपुरुष दृश्यते न छायात्मा प्रजापतिमा प्रजापति न मनते भगवान टीका मे एक तकांक्षापूर्वक प्रपंच आकांक्षा प्रश्न करके विस्तार से कहते कथम प्रश्न है अपहत पाप्मालक्षण पृष्ठे यदि छायात्मा प्रजापति उक्त मन्यते तदा कथम प्रजापति प्रमाणीकृत्य पुनः श्रवणा समित पा निर्गछे अपहत पाप्मादिलक्षण सुना पूछा जो आत्मा अपहत पाप्मा इसके ज्ञान से सर्व काम सर्व सर्वलोक प्राप्ति होती सुनकर के उनके पास गए बत्तीस वर्ष सेवा ब्रह्मचर्य करने के बाद उपदेश करेंगे छायात्मा का उपदेश प्रजापति ने किया ऐसा जी इंद्र मानेगा इंद्र जी मानेगी प्रजापति ने छाया के उपदेश किया तो फिर कैसे प्रजापति को प्रमाण मान करके रास्ता से फिर उनके पास वापस आएगा पुनः श्रवणाय समिति पानी गचित शिष्यत्व तो ने फिर श्रवण करने के लिए क्यों जाएगा यदि समझा प्रजापति ने छाया का उपदेश किया और देखा छायात्मा तो नष्ट होता है सर्व नष्ट होने पर तो ये तो आत्मा नहीं इसको गलतों बताया और जो गलतों बताने वाला फिर उसको दोबारा क्यों उसके पास जाना और किसके पास जाना था पुनः श्रवणाय समित पानी लेकर फिर क्यों जाता जगामच गया तो था तस्मा न छायात्मा प्रजापति न उगत मान्य थे इसलिए इंद्र ये नहीं मानता है कि प्रजापति ने छायात्मा का उपदेश किया वो समझ लेता है प्रजापति ने तो ठीक उपदेश किया कितने मैंने जो समझ लिया था छाया ही आत्मा वो ठीक नहीं है इंद्र समझ करके फिर वापस आता है ठीक में मैं अथ इंद्र दृश्यते थे श्रुत्यर्थ गृहीत ये सच अक्षिणी अक्षिणीपुरुष दृश्य दिखता है स छायात्में गृहित छाया कोई ग्रहण कर लिया छाया क्यों छाया दिखती है इतुक्त पहले कहा कथमदाननीम था उच्य फिर इंद्र छाया उपदेश नहीं क्या प्रजापति ये कैसे होगा त्र तो तथा तो आगे तस्मा न छायात्मा प्रजापति न उक्ता तो मनते तथा व्याख्या द्रष्टाक्षि दृश्यती ये व्याख्या अक्षिणी द्रष्टा दृश्यते चक्षुपल उपलब्ध उपल, उपलक्षित आत्मा दष्टा ही समाहित दृष्टि योग्य से दिखता है ये कहा गया था यथेद वाक्यम अक्षुपलक्षार दृष्टिपरम तथा प्रागव्याख्या अक्षिणी पुरुष दृश्यते ये वाक्य का व्याख्या पहले हुआ था चक्ष में दिखता का अथ अक्षुपलक्षित्रष्टि द्रष्टा अंतकर्ण विशिष्ट चैतन्य दृष्टा तत्परक पहले कहा था न तो सपन द्रष्टरी छायात्मनि इव स्पष्टा स्पष्ट विनाश दृष्टि न तो स्वप्न द्रष्टरी सपनद्रष्टा में छायात्मनि इव छायात्मा में जैसे स्पष्ट विनाश ज्ञान होता है सपनद्रष्टा में ऐसा नहीं होता है यथा छायात्मनि स्पष्टा विनाश दृष्टि विनाश दृष्टि विनाश का ज्ञान छायात्मा में स्पष्ट होता है सरल नष्ट होगा तो छाया नहीं रहेगी जैसे छायात्मा में विनाशदृष्टि स्पष्ट होती है इस प्रकार स्वप्नद्रष्टा में विनाश दृष्टि स्पष्ट नहीं है भाष्य में तथा बिछा दयंती व बिछ्छा दयंती का भगाते हैं कोई दौड़ाते हैं तथा जब पुत्र आदि मरण निमित्त अप्रियव्यताव वे भवती इसी प्रकार पुत्र मर गया तो दूर है स्वप्न में भी अप्रियव्यताव वे भवती किसका पुत्र नहीं है सपने में देखता है पुत्र पाँच दो मर मर्गे रोता है पुत्र मर गया पुत्र आदि मरण निमित्त अप्रव्यता अभी चयम भी स्वयं भी रोता जैसे कवि टीका में व्यत्रीव विकार चेद अमृतत् न स व्यत्रत्व ज्ञातृत्व ज्ञातृत्व आत्मा में वास्तव नहीं है ज्ञातृत्व का जीकार होगा जिसमें विकार होगा वो अमृत तो नहीं हो सकता है कोई भी आत्मा में विकार मानेंगे तो आत्मा अनित्य हो जाएगा मृदाधिपत विनाशी तो प्रसंगात जितने पदार्थ विकारी है वह सब विनाशी जैसे मिट्टी मिट्टी का विकार घट आदि होता है वो विनाशी है तस्माद शब्द युक्त उत्तर मा इसलिए ईव शब्द घ्रंथि एवं नहीं घ्रंथिव मारता जैसे उच्यते भाष्य में न्रिम व्यक्त कथम व्यक्ता एव अप्रिय अप्रियो देखता है न उसके पहले रहा क्या यहापगम्य स्वपनद्रष्टार घृती यद प्रजापति आप्त तो प्रजापति को आप्तान करके यथ वत्तामन करके स्वप्नद्रष्टारं घृतीव जैसे घृनतीव का विचादयती इव विछादय नही विछादयती इव विद्रयती विद्रवयंती इवे और अ्रियव्यतावती अप्रियव्यता इव टीका मे अहम वेदमी तीक्रियाश्रय तो प्रत्यक्ष विरोधा इव शब्दों अहम् वेदमि वेद्मी अहम जाना ऐसा तो सबको प्रत्यक्ष हो होता है मैं जानता हूँ विक्रिया का आश्रय आत्मा है विक्रियाश्रय तो आत्मा में प्रत्यक्ष होता है अहम वेदमी अहम पशा हम जाना प्रत्यक्ष होता है आत्मा में विक्रिया ज्ञान रूप विक्रिया आश्रय तो है तो फिर इवश्द क्यों एव, एव जानता ही है ये वेत्तिव क्यों कहते हैं इवशद ठीक नहीं तो शंका करते हैं अप्रियम अप्रिय एव कथम वेत्ताइव वेत्तीव होना चाहिए वेत्ताइ इव क्यों कहते, क्यों इव। इव इव क्यों कहते उच्यते न अमृत अभय तो वचना अनुभवते अमृत अभय ये नहीं हो सकता है यदि विकारी होगा तो अमृत कैसे होगा अभय कैसे होगा और कहती ध्यायति तीवे च श्रुत्य अंतरात ध्याय तीव इव इव शब्द देकर श्रुति कहती है स्वतः आत्मा में ध्यान करते तो चलन कर्तृत्व तो दो न नहीं है ध्यायति इव बुद्ध्याम ध्यायत्याम आत्मा ध्याय बुद्धि स्थिर होगी तो आत्मा स्थिर हो गया जैसे बुद्धि में चलन हुआ तो आत्मा में चलन दिखता है ये बृहदारण्य में कहा गया तो कोई ध्यान कर्तृत्व थो, अथवा चलन कर्तृत्व आत्मा में नहीं है आत्मा में विकार नहीं है तो ज्ञान भी आत्मा में नहीं है आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है जो घट ज्ञान पट ज्ञान आदि है आत्मा में नहीं है वो अंतकर्ण विशिष्ट चेतन में अंतकर्ण में दृष्टा में भाष्य में न न प्रत्यक्ष में चे प्रत्यक्ष विरोध होती चेत प्रत्यक्षता है कि हम जाना में पशिया में इसका विरोध होगा ये चेत सिद्धांतिकता है न शरीर आत्म तो प्रत्यक्ष भ्रांति सम्भवात ये तो प्रत्यक्षता में मनुष्य इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष है मैं मनुष्य प्रत्यक्ष निश्चय सब कहे या किस सुनकर बोलते हो प्रत्यक्ष है मैं मनुष्य हूँ मोटा हूँ पतला हूँ निश्चय है प्रत्यक्ष तो देह में अहमबुद्धि प्रत्यक्ष अहम ये जैसे प्रत्यक्ष बुद्धि होती के तो भ्रांति है आत्मा में मनुष्यत्व तो पशुत्व पुरुषत्व तो ब्राह्मणत्व तो स्त्रीत्व तो कुछ है ही नहीं तो भी अहम मनुष्य हो हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय है जिस प्रकार अहम मनुष्य है भ्रांति है देह में अहम बुद्धि है इसी प्रकार शरीर आत्मत्व तो प्रत्यक्ष भ्रांति सम्भव शरीर में आत्मत्व तो का प्रत्यक्ष होता अहम बुद्धि सबकी है देह में जिस प्रकार ये अहम बुद्धि होने पर भी भ्रांति है जितने पढ़ने पर भी है तारक तर्क पढ़ते आत्मा को भिन्न समझते तो भी मैं मनुष्य मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ दुर्बल हो गया अतः मोटा हो गया शरीर में आत्मत्व का प्रत्यक्ष जिस प्रकार भ्रांति है इस प्रकार हम जाना पश्यामी इत्यादि भी भ्रांति संभव है टीका में नाहम इत्यादि वाक्यम अवतारयती नाहम अत्र भोग्यम पश्यामी इंद्र कहते हैं इस वाक्य का अवतरण करते भाष्य में तिठ तो अप्रिय वेत्तेव न वाईति अप्रिय के वेत्ता जैसे है अथवा नहीं उस वाक्य को छोड़ो न अत्र भोग्यम पश्यामि यहाँ तो कोई भोग्य सुख में नहीं देखता हूँ स्वप्न शरीर को आत्मा मान करके टीका मैं न वेति अप्रियवेत्ता एव होती ताबत अप्रियवेत्ताव नाइति अप्रिय वेत्ता इव और न बा में अन्य में क्या होगा अप्रियव्यता एक पक्ष में अप्रिव्यता इव दूसरे पक्ष में अप्रियता नवाका अर्थ क्या टाइम अप्रिव्यता नवाका इष्ट सर्वोक कामशक्षण विधि ब्रह्म भाव नाध्यासिमप्यप्रियव्यक्तवादी तत्नृदेशे अगमतस्तभिप्रायण अप्रियवृत्व स्वप्न द्रष्टा न तो मद अभिप्राण की विस्ती इष्टम सर्वलोकअवाप्ति काम ये सर्वलोक प्राप्ति सर्व काम प्राप्ति ये फल है विधेय यही करना ये जो अमृत अभय ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्म भावे आध्यासिकम भाव आध्यासिक्रवृत्ति तो नहीं आत्मा में अप्रवृत्तित्व तो आरोपित भी नहीं है उसके ज्ञान से सर्व लोक प्राप्ति होती है अप्रिय आदि को नहीं आध्यासिक है आध्यासिक यदि ज्ञान होगा तो भ्रांति ज्ञान है वास्तव अप्रिय व्यक्तित्व तो भी नहीं है उसके सादृश्य भी नहीं है तत्पुनदय से आगम तो तो तो अभी आगमत तद अभिप्रायन अप्रव्यता इव हृदय में है आगम प्रमाण से तुम्हारे अभिप्राय से अप्रव्यता इव अप्रियव्यता जैसे तुम मानते हो सपनदृष्टा न तो मद अभिप्रायण विश्वास प्रजापति कहते हैं तुम्हारा अभिपाय से अप्रेव्यता जैसे मेरे अभिप्राय नहीं है मासे में सप सपनात्म ज्ञान है पिष्टम फल नो पलभ है ये तो अभिप्राय इंद्र जो कहते हैं ना हम भोग्यम पशामी का अर्थ सपनात्मा सपन दृष्टा को अहम ऐसे मान लेने के बाद भी जो फल है सर्व काम लोक प्राप्ति फल ये तो कुछ नहीं होता है नो पलभ है ये अभिप्राय इंद्र का एवेब तवाभिप्राणी की वाक्यशेष मंत्र में न बधे ना ह्यते ना श्राण श्राम घ्रंथ विच्छादयती अप्रव्यद्य रोदीती नाहत्र भोग्यम पशामी तेमन उवाच भूय भूम्यामी वसा वह सराशाण्ति सह पुरावाशाण उच तस्मेंच असर वधन न हन्यते शरीर नष्ट होने पर स्वप्न दूता है सपन शरीर असर श्राण श्राम नहीं होता है, श्रामे है। घृनती तो न कोई मत से बिछादय भगाते मगाते तार करते कर दे अप्रिय व्यताव दुख दानता है रुदित वोदता जैसे ना हर भोग्यम पश्यामी इसमें सर्व काम प्राप्ति सर्वलोक प्राप्ति रूप फल नहीं है ए एवम ए वैसे मघवन ही तो वाच प्रजापति कहा है मघवान एवम ए वैसे ठीक है ये कुछ जो मैं उपदेश किया वो समझा नहीं ए तंत तो एवते भू अनुव्याख्यामी इसको फिर मैं बताऊँगा कुछ दोष होने के कारण समझ नहीं आया तब वो सपराणी द्वा त्रिशत वर्षानी और बत्तीस वर्ष वास करो अभी कितने वर्ष वर्ष हो गया था चौसठी और ये तृतीय पर सपराणी द्वा त्रिशत वर्षानी वास छियानवे हो गया तसवें हो वाच फिर इंद्र को प्रदेश किया चतुर्थ मंत्र हो गया भाष्य में एव तब अभिप्राण्त वाक्यशेष ठीका मैं तत्र हेतु महा हेतु क्या है आत्मनो आत्मनोअमृताभय गुणवत्स अभिप्रेतवाद तो आत्मा अमृत है अभय गुण वाला है ये अभिप्रेत है और जो आत्मा नष्ट हो जाता है ये कैसे अमृत अभय होगा ये ठीक नहीं है वसा अपराण इत्यादि वाक्यतात्पर्य महा फिर कहता और बत्तीस वर्ष बास उसका तात्पर्य कहते हैं द्विुक्त न्याय तो मै यथावत नावधारयती दिवक्तमी दो बार मैंने कहा यह सक्षिणी पुरुष दृश्यते यह सपने महिमा नरती दो बार इस आत्मा का उपदेश करने पर भी तर्क न्याय से मै यथावत मैं उक्तमी न्याय तो यथावत नावधारयती ठीक थी। ठीक है निश्चय नहीं कर पाते इंद्र तस्मा पूर्व अस्द्या प्रतिबंधकारणमस्ती मन पहले जैसे प्रतिबंधकारण था ज्ञान प्रतिबंध का कारण दोष अभी भी हे ऐसा मानते हुए तत्पणा वर्षअपराण इति आदि देश प्रजापति ये दोष क्षपण करने के लिए ही वर्षअपराण द्वाशतर्षाण और बत्तीस वर्ष करो ब्रह्मचर्य ऐसा आदेश किया प्रजापति ने तथा तो उचित अवतः क्षपित कलमशाय आ जब ऐसे वास किया बत्तीस वर्ष का कलमश पाप नष्ट हो गया प्रतिबंधकार नष्ट हुआ तब तो प्रजापति ने उपदेश किया तथा उचित अवत से तथा कहा था प्रजापति वाक्य अनुसार नीति आवत प्रजापति जैसे कहा जैसे कहा बत्तीस वर्ष ठीक है बत्तीस वर्ष ऐसी दसम खंड हो गया एकादश खंड है तदप्त समस्त संप्रसन्न सम् स्वनमें नीजातेश आत्मे होवाचेतमृतमेत ब्रम्ती स शांतृदय पवराज सह प्राप्य दे दर्श ना खुय संत्म जानतेहमस्मी नएमाूतापी तो भवती नहम भोग्यम पशा यत्र तो सप्तः जिस अवस्था में ये सो जाता है समस्त ऊपर तंद्र करण करण समुदाय सम, सम इंद्रिय अपने अपने व्यापार से हट जाते हैं समस्त का तो संप्रसन्न कलम से प्रसन्न स्वच्छ होता है अंत प्रसन्न हो जाता है विषय ग्रहण नहीं होने से इसलिए सम प्रसन्न होता है सपन न बिजन आती जागृत विषय ग्रहण नहीं करता है और सपन दर्शन भी नहीं होता है तो सुसुति से आत्मति होवाच वो ये आत्मा है ये अमृत ये तद अभ अमृतम ये यही ब्रह्म शनुकर इंद्र सह शांत हृदय प्रभुराज सुनकर खुश होकर चला गया किंतु वाक्यस्मरण करते करते स प्राप्य दे देवान्त भदृश देवता के पास जाने के पहले रास्ता में भय देखा ना खलु एवं संप्रति आत्मा नजनाती ठीक ये शरीर के बधर से बधन नहीं हुआ शरीर के दूसरे दूषित नहीं हुआ सपना नहीं दिखता है कोई मारता है ऐसा नहीं रोता नहीं किंतु उस समय तो कुछ जानता नहीं कि अयम एवं सम्प्रति आत्मा ने जाना दी मैं इस समय यहाँ हूँ ऐसा तो जानता नहीं है अयम हम अस्मित में अमुक हूँ यहाँ हूँ ऐसा तो कुछ नहीं जानता है ना तो अपने को जानता है न दूसरे को नो बईमानी भूतानी अन्य सब को भी नहीं जानता कि सब मेरे सामने है ये भी नहीं जानता है विनाशमेव अपी तो भवती तो, तो नष्ट हो गया जैसे अपना अपने को जानता है दूसरे को जानता है तो विनाश हो गया जैसे विनाश को भी, भी प्राप्त कर लिया ना हम उतर भोग्यम पुष्ह इसको इसे आत्मा में कोई भोग्य इष्ट सर्वलोक का काम प्राप्ति क्या होगा वो तो स्वयं नहीं रहता है ये कह करके फिर वापस आएगा द्वितीय मंत्र उसके बाद एक साथ स सा समित पाणी पुनरे तम प्रजापतिर्वाचम घवन छातृदय प्राप्जी किनरागमती सह वाचना खल्व भगव एवं संप्रत आत्म जानतेहमस्मी नएमानी भूतापी तो समित भोग्यम लेकर के फिर हाथ में समित लेकर के पुनर पुनर्याय आगतवा फिर इंद्र के इंद्र प्रजापति के पास आ गई तुम प्रजापतिवाच प्रजापति देखते ही कहा मघवन तुम तो खुश होकर चले गए। शांत होते प्राप राजी किमीच्छा न पुनरागमन किस इच्छा से फिर आ गई जानते सबू फिर भी तुर सुनना चाहते हैं स उवाच नाह खलुम भगवत एवं संप्रति आत्मा जाना हे भगव अयं खलुत संप्रति आत्मा न जाना ऐसे सुश्रुति अवस्था में ना तो अपने को जानता है मैं हम कहूँ करके नोई वही मानी भूतानी ये सारे बाह्य प्रबंधन किसको भी नहीं जानता है विनाशमेव अभी तो वो तो नष्ट ही हो जाता है सुश्रुति में ना मत भोग्यम पश्याम इसमें कुछ सुख नहीं है सर्वलोक काम प्राप्ति फल क्या अ तो कुछ रहता ही नहीं भाष्य में पूर्ववदेव त्यादि उत्तवा तद तो यत्र तो इत्यादि व्याख्यात वाक्यम पहले जैसे कहातंत भूय व्याख्या स्वामी जैसे पहले कहा ये तो सुप्त समस्त संप्रसन्न ये जो पहले आया है छह सौ अट्ठाईस पृष्ठ में इस वाक्य मंत्र आया था उसका व्याख्यान हुआ था ठीका में यथा पूर्व एतंतु एवत इत्यादि उत्तवा ये स्वप्ने महिमा इत्यादि उक्त इसको तुमको कहूँगा फिर सपने महिमान शरते से उपदेश किया गया तथा तो यह भी एक कह करके या तद यत सुप्तः समस्त संप्रसन्न वाक्य इतिहा विशिष्ट अधिकार प्रजापति प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया यदि योजना व्याख्यात से वाक्य से अर्थम संक्षिप्य दर्शे थी इस वाक्य मंत्र क्या व्याख्यान तो पहले हुआ था संक्षिप देखाते हिमाचे में अक्षिणी यो दृष्टा स्वप्ने च महिमश्चर सैषसुप्त संप्रसन्न सी जाति आत्मति होवाच चक्षु में जो दृष्टा है चक्षुपुरुष उपलक्षित दृष्टा स्वन में जो स्व महिमश्चरतीपन दृष्टा भी सैषसुप्त सूत्यावस्था में यही ये प्रसन्न होकर के स्वप्न नहीं देखता है यही आत्मा होवाच प्रजापति कहा ये अमृत है ये अभय ये ब्रह्म स्वाभिप्रेतमे जो अपना अभिप्रेतः पहले उपदेश किया था द्वितीय परिया में तृतीय पर्याय में उसी का ही उपदेश किया ठीक है भाष्य मघवानश तथा भी दो संत नहीं हाँ मघवानश तथा भी दो संतर्श इंद्र ने वहाँ भी दोष देखा भाष्य में ठीक है मैं तथा भी सुसुप्त में भी मघवान इंद्र ने तथा भी सुसुप्त पुरुष दर्शन में भी दोष देखा तदेव दोष दर्शन प्रश्न द्वारा स्फुर दूसरे दर्शन के से इंद्र को भा प्रश्न करके स्पष्ट करते कथम ये प्रश्न हुआ उसका उत्तर नाह नहीं वह सुसुप्त तो, सुसुतस्तोप्या तो आत्मा कलो अयम संप्रति सम्यक इदानी स आत्मा न जानाते नहीं बनाते अन्य बता दिया ससुप्त में स्थित जो आत्मा है कलो अयम संप्रति का सुश्रुति अवस्था में सम्यक इदानीम आत्मा अपने को नहीं जानता है कथम अयमस्मी मे अमुकूँसा नहीं जानता है न अन्य नईमाूताभूत को जानता है टीका में आवात्म न जातिमे आकांक्षा द्वारा अभिनय अपने को नहीं जानता है कैसे अयम अमुक मे ऐसा नहीं जानता है तत्र वैधर्म दृष्टान यहा्रति सपने वा जागृत में जानता है सपने में जानता है किंतु सुश्रुति अवस्था में अमुक अमु कुछ नहीं जानता है ठीक टीका मैं सपर विवेक का अभाव दो समा ना तो अपना विवेक है ना दूसरे का विवेक है सुश्रुति अवस्था में इसे क्या हुआ दोष तो कहते अतो विनाशमेव विनाशम इत पूर्व द्रष्टव्यम यहाँ भी विनाशमेव नहीं विनाशम नष्ट जैसे हो गया विनाशमेव नष्ट हो गया जैसे टीका में घ्रंथित्व इति अत्र उत्तम लक्ष्य है तो पहले जैसे घ्रंथित त्वेव इसको कोई मारता जे मारता है एव कार्य का अर्थ ऐव कार्य क्या क्या मारता नहीं मारता जैसे मारेगा मर जाएगा तो विनाश ही हो जाएगा प्रजापति कैसे उसका उपदेश करेंगे इसलिए घ्रंथित्व मारता जैसे लगता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी विनाश को जाता जैसे विनाश नहीं होता है विनाशी कैसे होगा जो अमृत अभय आत्मा है विनाशी जैसे इसे विनाश इव अभी तो अभी तो होती विनाश को प्राप्त करता है विनष्ट होती अभिप्राय नष्ट जैसे हो गया है टीका में क्नाभावान तो होता अपना अथवा दूसरे का ज्ञान नहीं होता है किंतु इतने मात्र से नष्ट कैसे हो जाएगा इतना सभी प्राय स्पष्ट ये जो अभिप्राय कहा गया विनाश को प्राप्तकर्ता जैसे स्पष्ट करते हैं ज्ञान ही सती ज्ञान तो सद्भाव अवगम्यते थे ना सती ज्ञान ज्ञान है तो ज्ञानता है जब ज्ञान ही नहीं तो ज्ञानता है इसमें क्या पता चलेगा ज्ञाने ही सती सती ही ज्ञाने जब घट ज्ञान पट ज्ञान होता है तो ज्ञानता कोई है ज्ञान से ज्ञाता के बिना ज्ञान नहीं हो सता है तो ज्ञान है तो ज्ञाता चाहिए अरुण न, न असध्य ज्ञान ज्ञान नहीं तो ज्ञाता है करके कैसे निश्चय होगा ज्ञानता का सद्भाव अवगमित जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में ज्ञान होने के कारण सुशुत अवस्था में जो ज्ञान नहीं होता है ज्ञाता है करके कैसे निश्चय होगा टीका मैं एवकारो यथाश्रुते एव कि सैद्ति आशंक एवकार दिया विनाशम एव अभी तो विनाश हो गया यथाशुत कि संख्या न तो आगे भाष्य में न जसुप्त से ज्ञान दृश्यते अत विनष्ट इव इत अभिप्राय सुसुत पुरुष का ज्ञान नहीं दिखता है ज्ञान होगा तो जागृत स्वप्न हो जाएगा सुसुप्त नहीं ज्ञान नहीं दिखता अथ विनष्ट अभिप्राय विनष्ट जैसे हो गया विनष्टईव क्यों विनष्ट एवं नष्ट ही हो गया सीधा को इव क्यों कहते हैं न विनाशम एव आत्म मन्यते आत्मा न बिना से इंद्र नहीं मानता है क्योंकि अमृत अभय वचन से प्रामाण्य विचन प्रजापति जब कहते ये तदद आत्मयतुवाचद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म जो आत्मा अमृत अभय ऐसे वचन इंद्र को प्रजापति कहते हैं वाक्य प्रमाण है वाक्य में प्रामाण्य चाहता हुआ इंद्र ये नहीं मानता है कि नष्ट हो जाता है वास्तव नष्ट होता जैसे लगता है ये कहता है आगे मंत्र में एवे सघवनीति होवाचेत भूयनुव्याख्यामी नएत्रस्मा वसा पांचवर्षाणीति सह परा पंचवर्षाण्युवाच त्येकशत संपेदुरेत तदाहुरेकशतम ह वे वर्षा मघवान्जापतौ ब्रह्मचर्यवास तस्मच एवं एव ऐसा भगवान हे भगवान एवं एवं ये ठीक है, है। सुरशुतिवस्था में अपने को नहीं जानता है दूसरे को नहीं जानता है नष्ट जैसे हो गया एतन त्वेवते भू अनुव्याख्या इसी आत्मा को फिर मैं तुमको व्याख्यान करूँगा नोए अन्यत्र तस्मा ये नहीं कि दूसरे को आत्मा उपदेश करूँगा ये विनाशी है तो कोई अविनाशी दूसरा को ही ये नहीं इसको ही फिर बताऊँगा वर्षा अपराणी पंचवर्षाणी और पाँच वर्ष वास करो सह अपरा पंचवर्षाणी वाच अर पाँच वर्षवास कियाकशतम संपेदु एक शतक कितने एक स एक छाने पाँच एक शतम एक शतम एक शत्म हो गई एक तथा तद कहते हैं एक शतम ह वे वर्षा भगवान प्रजापति ब्रह्मचर्य वास ए प्रसिद्ध है एक से एक वर्ष ही इंद्र प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य वास किया तभी तस्में हो वाचो फिर उसको उपदेश किया प्रजापति ने ज्ञान होता है प्रजा इंद्र को ओम आप्यान तुम